भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध भगवान लोग सत्व रज सत्वरजतम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी उसको नचाने वाले हैं इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं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 ठीक वैसा ही है जैसा लोहार की धौकनी में हवा का आना जाना महत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों कोशों में पुरुष रूप से रहने वाले उनमें मयमय की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं आपके ही अस्तित्व से उन कोषों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं इस प्रकार सब में अन्वित और सब सबकी अवधि होने पर भी आप असंग्य ही हैं क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्ति के रूप में अनुभव होता है उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं नेति नेति के द्वारा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 वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता स्वकृत विचित्रस निवहेतु तया तरतमतच कालबत स्वकृता अथ विस्वित तब धाम समम विरजिप एक भगवन आपने ही देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनिया बनाई हैं सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं ही इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों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 अपने घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं तदनुपथम कुलायद्त्मसुव चरती तथोन्मुखे तयिते प्रिय आत्म चमंत्र होसदुपाशनयात्मुया या भ्रम्यूरभ कुशरीरभृत प्रभु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 लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते आप में नहीं रमते बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं उन्हीं की उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं उसे अधोगति में पहुँचाते हैं भला यह कितने कष्ट की बात है इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ सारी वासनाएँ